बाघ के गले में घंटी मैरी समुद्र तट के किनारे बसे शहर में गोदी के पास एक घर की कोठरी में चूहे मिले और उन्होंने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का निर्णय लिया जब से बिल्लियां और चूहे पृथ्वी पर हैं तब से चूहे कोठरियों में मिलते रहे और एक दूसरे को बताते रहे की बिल्ली के गले में घंटी बांधना कितना अच्छा विचार होगा कॉलर में घंटी घंटी बंदी होती है अगर आप उसे बिल्ली के गले में लटका देंगे तो फिर उसके बाद आप बिल्ली के आनी की आवाज हमेशा सुन पाएंगे यह कितनी समझदारी की बात है एक किचन चूहे ने लिविंग रूम वाले चूहे से कहा इससे पहले कि किसी के दिमाग में यह सुंदर विचार क्यों नहीं आया इससे पहले किसी के दिमाग में यह सुंदर विचार क्यों नहीं आया मुझे लगता है कि किसी ने वो बात जरूर सोची होगी लिविंग रूम वाले चूहे ने कहा वो चूहा पुस्तकालय का काम देखता था लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी बैठक अब शुरू होती है उनके नेता पोर्टमैन ने कहा वो रसोई में रहने वाला एक मोटा चूहा था उसकी रंग उसका रंग चांदी की तरह धूसर था और वो तय से लेकर अटारी तक की सभी बातें अच्छी तरह जानता था वो एक अत्यंत भयंकर चूहा था और अन्य सभी चूहे बिना किसी प्रश्न के उसकी बात मानते थे अब उसने बैठक के चारों ओर देखा जो छोटी थी पर जिस बिल्ली के बारे में वे चर्चा कर रहे थे वो बहुत बड़ी थी फिर कोर्टमैन ने कहा दोस्तों समय आ गया है और अब हम जुलाई नाम की इस बिल्ली को मुक्त घूमने की इजाजत नहीं दे सकते बिल्ली लगातार हमारी आबादी कम कर रही है और उसने हम सभी के लिए ने कर आपकी संचालन समिति भला क्या वाला है? भला भला है तो सबसे छोटे चूहो में ने अपने भाई उजी से पूछा देखो वोटमैन और उसके मित्रों ने बैठक शुरू होने से पहले ही निर्णय ले लिया है जिसे सबको मिलकर बैठक में लेना चाहिए था वो जी ने कहा। क्या उचित अच्छा? बहस नहीं की जा सकती है। उसके साथ नहीं की जा सकती है परंपरा ने यह सुनिश्चित किया था कि छोटे चूहों की जुबा बंद रखी जाए उन्हें खाने को जूठन के छोटे मोटे टुकड़े ही दिए जाए उन्हें उन जगहों पर रखा जाए जहां असल में उन्हें नहीं होना चाहिए था बॉब और ओजी तहखाने के चूहे थे पर बॉब को अंधेरे तहखाने में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था वहां पर नमी थी और पर्याप्त रोशनी नहीं थी अब पोर्टमैन गंभीरता अब पोर्टमैन ने गंभीरता से कहा अब आपकी संचालन समिति ने फैसला किया है कि जुलाई बिल्ली के गले में बिना किसी देरी के घंटी बांधनी चाहिए हम यहाँ तय करने के लिए मिले हैं कि इस सम्मान के लिए हम में से किस चूहे को चुना जाए हम बहुत छोटे हैं वो जी अपने भाई के कान में कहा हमें भला इतने बड़े काम से क्या लेना देना हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे लेकिन फिर भी वे पोर्टमैन जितने मोटे नहीं थे बड़े चूहों ने काफी देर तक बातचीत की उन्होंने मीटिंग की गरिमा को बढ़ाने के लिए उसी बात को अलग अलग तरीकों से कहा फिर उन्होंने घोषणा की कि घंटी बाँधने वाले चूह हीरो चूहे के चुनने का समय आ गया था हम इस तरह से अपना हीरो चुनेंगे पोर्टमैन ने कहा जब मैं इशारा करूंगा तब हर कोई चूहा किसी और चूहे को देखेगा जिस चूहे को हम में से अधिकांश लोग देखेंगे वही हमारा चुना हुआ हीरो होगा यह सब समझ गए क्योंकि पोर्टमैन उनका लीडर था इसलिए उसकी ओर कोई नहीं देख सकता था चलो निर्णय लो पोर्टमैन चिल्लाया कोई भी कठोर भावना पैदा नहीं करना चाहता था इसलिए सभी बड़े चूहों ने दूसरे बड़े चूहों की तरफ नहीं देखा अंत में उन्होंने हॉल के पीछे दो सबसे छोटे चूहों को देखा जिन्होंने एक दूसरे को देखने की गलती की थी यह एक न्याय संगत और सर्वसम्मत निर्णय है पोर्टमैन ने कहा दोनों नायकों को सामने आने दो बॉब और आगे बढ़े हम हीरो बनने के लिए बहुत छोटे हैं पोर्टमैन के सामने खड़े होकर ओजी ने घबरा कर कहा पोर्टमैन की तेज आंखों ने उन्हें डरा दिया और फिर दोनों भाइयों ने आराम के लिए अपनी पूछो को एक साथ घुमाया बकवास पोर्टमैन ने कहा देखो हमेशा सबसे छोटे बेटे को ही किसी साहसिक कार्य के लिए चुना जाता है यह हमारी परंपरा है अगर सबसे छोटे बेटे जुड़वा होते हैं तो काम उन दोनों को सौंपा जाता है कुछ क्षणों के बाद उस कोटरी में दो सबसे छोटे चूहों को छोड़कर बाकी सभी चूहे गायब थे दोनों छोटे चूहे एक दूसरे की नाक रगड़कर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे उनका मतलब है ने हमें हीरो बनना है। मुझे भी ऐसा ही लगता है ने देखते बाकी सब चूहे चले गए हैं तुम्हें क्या लगता है हम कैसे शुरू कर सकते हैं ऊजी ने कहा कि उसे नहीं पता था पर बिल्ली कहाँ है उसने पूछा कॉलर कहाँ है बॉब ने पूछा दोनों में से बिल्ली को ढूंढना आसान होगा इसलिए उन्होंने मुश्किल चीज यानी कॉलर की तलाश करने का फैसला किया घर में उस जैसी कोई चीज नहीं थी उन्हें कॉलर के लिए समुद्र तट के किनारे की दुकानों पर जाकर देखना पड़ेगा कि वहां उन्हें घंटी वाला कॉलर मिलता है या नहीं फिर वे फर्श की लकड़ियों की एक दरार के बीच से बगीचे में फिसले वे घर के बाहर पत्थर वाली सड़क पर भागे वे तेजी से चले जैसे पंसारी दर्जी मछुआरे और बेकर की दुकानों के सामने से भागने के लिए उनके पैरों में छोटे पहिए लगे हुए अंत में वे हार्डवेयर स्टोर के सामने जा पहुंचे वहां उन्हें सिर के ऊपर एक सेल्फ पर कुछ रस्सियों और घंटियों के साथ कई कॉलर भी दिखाई दिए बिल्लियों के लिए वहां एक संकेत लगा था हम सही जगह पर आए हैं बॉब ने कहा अब सवाल यह है कि हम इतनी ऊपर कैसे चढ़ें? फिर दोनों छोटे चूहों ने अपना सिर ऊपर किया अपनी पूछ घुमाई और दूरी का अध्ययन किया ठीक है ओ ने काफी देर तक देखने के बाद कहा हम में से एक को वहां चढ़ना चाहिए और सेल्फ में से एक कॉलर को नीचे गिराना चाहिए और फिर हम दोनों को उसे जल्दी से उठाना चाहिए और उतनी तेजी से दौड़कर घर वापस जाना चाहिए तो फिर हम क्या करें बॉब ने बेचैनी से कहा बढ़िया वो जी ने कहा जो पहले ही हीरो बनने से थक गया था वो एक ठेले की छाया में बैठ गए और समस्या पर विचार करने लगे वहां पर बक्सों का ढेर था जो शायद चढ़ने में उनकी मदद करे लेकिन अंतिम बक्से से उस सेल्फ जहां कॉलर रखा था तक पहुंचने के लिए एक बेहद लंबी छलांग लगानी होगी उनमें से कोई भी वो छलांग लगाने की कोशिश नहीं करना चाहता वे ऊपर की ओर देखते रहे और बहुत देर तक घूरते रहे कॉलर की पहुंच उन्हें बहुत मुश्किल लग रही थी। वो बक्सों से तक भला कैसे कूदेंगे चलो घर चलते हैं और हैं और सबको बताते कि हमें कोई कॉलर नहीं मिला बॉब ने कुछ देर के बाद कहा लेकिन ओजे ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो लंबी छलांग या बिल्ली जुलाई के खतरे से भी ज्यादा उस भयानक पोर्टमैन से डरता था वे ऊंचा कूदने की कोशिश कर सकते थे शायद जुलाई बिल्ली कभी उनके तय में नीचे नहीं आया लेकिन पोर्टमैन से उनका पीछा कभी नहीं छूट सकता था ठीक है ओजी ने अचानक कहा चलो मैं जाता हूं इससे पहले कि बॉब कुछ बोल पाता ओजी जी बक्सों के ऊपर चढ़ गया था जब वो शीर्ष पर पहुंचा फिर उसे सोचने या दूरी के आकलन में समय नहीं लगा वो बस हवा में कूदा और सीधा सेल्फ पर जा गिरा फिर उसने कॉलर को हिलाया और उसे असंतुलित किया धीरे से सेल्फ हिला और झुका हुआ कॉलर नीचे खिसकने लगा और फिर घंटी बजाता हुआ बॉब के ठीक बगल में आकर गिरा चोट तो नहीं लगी बहुत चिल्लाए वो हम बाद में देखेंगे वो जी ने कहा फिर उन दोनों ने अपने छोटे नुकीले दांतों में उस चमकीले नीले कॉलर को पकड़ लिया और भागना शुरू किया हार्डवेयर स्टोर का मालिक दुकान के दरवाजे पर ऊपर नीचे कूदता हुआ दिखाई दिया कॉलर पीछे की ओर झुका हुआ था चूहो को अपने सिर को पूरी तरह कॉलर से ढकने से रोकने के लिए उन्हें अपने सिर को झुकाना पड़ा वे कॉलर का घेरा पकड़े हुए बहुत तेजी से दौड़े वो यह देखने में असमर्थ थे कि वे कहा जा रहे थे अचानक उन्होंने अपने पीछे एक मधुर आवाज सुनी एक ऐसी ध्वनि जिसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था बिल्ली एक बिल्ली उनका पीछा कर रही थी वे अपना पूरा दम लगाकर दिशा की समझ खोते हुए बिल्ली उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी एक पल के लिए भी दोनों चूहों ने कॉलर छोड़ने के बारे में नहीं सोचा वो उनकी बड़ी उपलब्धि थी जो उन्होंने दुनिया में पहली बार हासिल की थी और उन्होंने उसे जाने नहीं दिया वे उसे पकड़कर घाट के नीचे उतरे एक बड़ी रस्सी पर और फिर एक जहाज के डेक पर वहां वे रुक गए और कॉलर के घेरे में बैठ गए उनकी पूंछ एक दूसरे की पीठ पर टिकी हुई थी और वे गोदी में नीचे की ओर देख रहे थे जहाँ एक बड़ी बिल्ली ने उन्हें अपनी चमचमाती आंखों से जहाँ एक बड़ी बिल्ली उन्हें अपनी चमचमाती आंखों से ताक रही थी आलस्य से जैसे कि उसके पास की दुनिया भर का उसके पास दुनिया भर का समय था बिल्ली जहाज की लकड़ी के पटर की ओर चलने लगी अब क्या बॉब ने कहा क्या हमें फिर से रस्सी के नीचे जाना होगा ओजी ने कहा शायद नहीं लेकिन अगर हम यहाँ रहते हैं तो उसे हमारा शिकार करने के लिए पूरे जहाज में हमें खोजना होगा तभी डेक पर एक आदमी चिल्लाया, उस बिल्ली को ले जाओ और इससे पहले कि वो आत्मविश्वासी बिल्ली जहाज तक पहुंच पाती उसे उठाकर गोदी पर डाल दिया गया और तभी जहाज ने हॉर्न बजाया और गोदी छोड़ने का ऐलान किया बॉब और ओजी ने बिल्ली का मजाक उड़ाया लेकिन बिल्ली ने उन्हें अनदेखा करने का नाटक किया उसने दिखाया कि वो वास्तव में जहाज पर बिल्कुल भी चढ़ना नहीं चाहती थी बिल्ली ने अपने पंजे धोने का नाटक किया बिल्लियाँ बहुत गर्वीली होती हैं बॉब ने कहा हाँ ओजी ने कहा बिल्लियां अपने गौरव के लिए जानी जाती है वे नीचे कॉलर के घेरे के भीतर बैठ गए वे बिल्ली को छोटा और छोटा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अब जहाज गोदी को पीछे छोड़ रहा था ऐसा लगता है जैसे हम समुद्र में जा रहे हैं ओजी ने थोड़ी देर बाद कहा पोर्टमैन इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा बॉब ने कहा उस सोच से भी से ही वे घबरा गए पोर्टमैन उन्हें सख्त सजा देगा वे जितनी ज्यादा देरी करेंगे उतनी ही कठिन सजा भुगतेंगे ये सोच इनके लिए बहुत भयानक इसलिए उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचने का फैसला किया उन्हें अपने कॉलर को रखने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी और फिर अपने खाने की व्यवस्था के बारे में देखना था फिर एक पूरे दिन और रात उन्हें पोर्टमैन के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला हमें क्या तय करना है ओजी ने एक रात जब जहाज की गैलरी में एक कोने में लुड़के हुए रोटी के टुकड़े को चबा रहे थे जब जहाज दूसरे बंदरगाह पर रुकेगा तो हम क्या करेंगे मेरा मतलब है अभी यहां हम एक समुद्र यात्रा कर रहे हैं जब तक हम वापस नहीं आते तब तक हम जुलाई बिल्ली के गले में घंटी भी नहीं बांध सकते दूसरी ओर हम वापसी की अपनी यात्रा कब करेंगे हमारे अभी हमारे पास मौका है एक दूसरे देश को देखने का और उस मौके का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए पोर्टमैन इसे पसंद नहीं करेगा बॉब ने कहा देखो वो सोच समझ कर कहा लेकिन अब पोर्टमैन मुझे उतना डरावना नहीं लगता क्यों नहीं बॉब ने कहा लेकिन जब हम फिर से घर वापस लौटेंगे तो पोर्टमैन डरावना लग सकता है उजी ने एक किसमिस खत्म की और फिर अपनी पूछो को चिकना किया चलो इसके बारे में हम घर पहुंचकर चिंता करेंगे उसने कहा रात को जहाज बंदरगाह के साथ बंधा था इसलिए दोनों चूहे नए देश को देखने के लिए रस्सी से नीचे फिसल गए हो सकता है कि किसी ने घंटी की आवाज सुनी हो क्योंकि उन्होंने कॉलर को अपने सिर के ऊपर उठाया था लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वे बिना किसी रुकावट के अंधेरे में चलने लगे वो एक नया देश और एक अजीब देश था वहां मोटी टहनियों वाले बेले विशाल गद्देदार पत्तों और रसीली घास वाली जमीन थी वो रहस्यमय धुनियों की भूमि थी वहां पर तमाम अजीबोगरीब आवाजें थी एक लंबा रास्ता तय करने के बाद वे एक पौधे के पास आराम करने के लिए रुके जिसका फूल एक बड़ी हरी तुरही ट्रम्पेट की तरह दिखता था बॉब ने कहा हमारे यहाँ के मुकाबले इस देश में रात में हमारे यहां के मुकाबले इस देश में रात में बहुत अधिक शोर होता है मैं सोच रहा हूं कि वे गर्जन वाली आवाजें क्या हैं ओजी ने कहा उसने हवा को सूंघा और अपना सिर अगल बगल से घुमाया बॉब मुझे यहां पर एक बिल्ली के होने का एहसास हो रहा है जुलाई की तरह बिल्ली नहीं लेकिन फिर भी बिल्ली क्या तुम मेरा मतलब समझ रहे हो बॉब ने सिर हिलाया वह असहज था लेकिन अपने भाई को परेशान करने के लिए उसे डर दिखाना पसंद नहीं था वह चाहता था कि उनमें से एक तो हिम्मत रखे और उसे लगा कि ओ उस काम के लिए बेहतर होगा लेकिन वो भी वहाँ एक बिल्ली को महसूस कर रहा था बिल्ली शायद जुलाई से बड़ी थी लेकिन थी उसी के परिवार की शायद हमें जहाज पर वापस जाना चाहिए उन्होंने कहा लेकिन जहाज कहाँ है ओजी ने पूछा उन्हें उसका पता नहीं था ठीक है ओजी ने कहा शायद बेहतर होगा कि हम अब सो जाएं। इसलिए उन्होंने तुरही के पौधे की सुरक्षात्मक पत्तियों के नीचे कॉलर को खींच लिया और अपनी पूछ के को एक साथ लूप किया और फिर दोनों भाई सो गए भोर में जब वे जागे तो एक गर्म धुंध थी और ऊंस की बूंदे लताओं और पत्तियों से टपक रही थी हवा अभी भी चीखों और खराटों से भरी हुई थी और उन्हें किसी जीवित प्राणी का एहसास हो रहा था बाब ओजी ने तुरही के पौधे की तहों के बीच से झांका उन्हें अपने घर के शांत तहखाने की याद आने लगी यह क्या है ओजी ने कहा वो अपने पास एक काले सोने की चीज को देख रहा था वो धुंधली थी वो सांस ले रही थी वो इतनी बड़ी थी कि ऊजी को एक पहाड़ जैसी दिखी मुझे नहीं लगता कि पहाड़ सांस लेते हैं बॉब ने ड्रम्पेट प्लांट के नीचे से रेंगते हुए कहा उसने अपनी नाक के पास एक बड़ी वस्तु देखी अचानक उसकी मुछे कांपने लगी यह एक पंजा है वो फुसफुसाया। पंजा जी ने कहा क्या पंजा मुझे क्या पता कि वो किसका पंजा है बॉब ने बहुत उत्साहित होकर कहा लेकिन आओ और आकर देखो वो एक पंजा है और वो किसी बिल्ली के पंजे जैसा ही दिखता है उसने अपने सिर को पीछे की ओर तब तक ऊपर किया लेकिन काली सोने की धारियां आसमान तक पहुंचती दिख रही थी ओजी ने आकर पंजे का अध्ययन किया वो इस बात से सहमत हुआ कि आकार को छोड़कर उस पंजे की हर चीज जुलाई बिल्ली जैसी ही थी लेकिन वो बिल्ली कैसे हो सकती है उसने मांग की वो उसे घर में नहीं ला सकते हैं चलो इसके चारों ओर चलते हैं बॉब ने कहा उन्होंने उस चीज के चारों ओर परिक्रमा लगाई और उसे हर कोण से यहां तक की ऊपर से भी देखा बेहतर नजर आने के लिए वे कुछ लताओं पर भी चढ़े उन्हें एक बिल्ली जैसी ही नजर आई वो सौ या दो जुलाई बिल्ली से भी पड़ी थी लेकिन वो थी एक बिल्ली ही क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बिल्ली इतनी बड़ी हो सकती है बॉब ने है कहा शायद हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर हुआ जी ने कहा मुझे लगता है कि हमने पर्याप्त विदेशी जमीन देख ली है क्यों है ना नहीं बॉब ने कहा और भाई को जाने से रोका नहीं मेरे दिमाग में एक विचार है जब से पैदा हुए थे तब से वे तब से हमेशा उजी को ही नए विचार आते थे बॉब के दिमाग में पहली बार कोई नया विचार आया था इसलिए भले ही वो बहुत चाहता था कि वो जहाज को ढूंढे और घर जाए लेकिन ऊजी ने बॉब के विचार का इंतजार करने का फैसला किया चलो बॉब ने रोमांचित होकर कहा चलो इस बिल्ली के गले में घंटी बांधते हैं उन्होंने एक दूसरे को बहुत दूर तक देखा बहुत देर तक देखा और फिर दोनों का सिर्फ जबरदस्त सोने वाले उस जीव की ओर गया वो एक बिल्ली है बॉब ने जोर देकर कहा शायद सबसे बड़ी बिल्ली है जो कभी किसी ने देखी है देखते हैं कि हम उसे घंटी पहना सकते हैं कि नहीं वो जी अब उत्साह से भर गया और उसने नीचे कॉलर की ओर देखा उसका सिर झुक गया ओह ओ, ओ बॉब तुम कितने मूर्ख हो यह कॉलर कितना छोटा है कि उसकी नाक के चारों ओर भी नहीं जाएगा क्या कॉलर उसकी पूछ में बैठ जाएगा बॉब ने विजयी लहजे में पूछा उद्माद के वो आनंद के उद्माद में इधर उधर भागने लगी वो नीला कॉलर उस विशाल बिल्ली की पूछ में अच्छी तरह से चला जाता और फिर वे दोनों हीरो बन जाते जब आप इस तरह की विशाल बिल्ली को घंटी बांध सकते हैं तो फिर आप जुलाई बिल्ली पर घंटी बांधने की परवाह क्यों करें पोर्टमैन उसकी जरूर परवाह करेगा ओ ने कहा वे चुप हो गए और इस पर विचार करने लगी करने के लिए बैठ गए हाँ पोर्टमैन वास्तव में बहुत परवाह करेगा और वो वास्तव में बहुत क्रोधित होगा उन्होंने इसके बारे में सोचा और फिर उन्होंने उस काले और सोने सांस लेने वाले पहाड़ को देखा विशेष रूप से उसकी हिलती हुई पूंछ को देखा फिर अचानक बॉब ने कहा पोर्टमैन की अब किसको परवाह है एक पल के लिए वो जी चकित हुआ और फिर वह यह कहते हुए उछल पड़ा कौन परवाह करता है कौन परवाह करता है कौन परवाह करता है कि पोर्टमैन क्या सोचता है और फिर बड़े ध्यान से वो कॉलर को धीरे से पूछ के अंत तक खींच लाए अब देखो वो ने कहा हम कॉलर को ऊपर रखेंगे और अगली बार जब पूछ हिलेगी तो हम उससे पूछ में डाल देंगे बॉब ने खुशी से सिर हिलाया उन्होंने कॉलर को अपने पंजों में उठा लिया और इंतजार कर रहे एक चिकोटी वे कुछ आगे को झुके नहीं बहुत देर हो गई उन्होंने अन्य चिकोटी आगे झुक गए और अंत में कॉलर बड़ी पूछ के काले मोटे फर के चारों ओर था फिर जो हुआ उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी उनके पास कॉलर छोड़ने का समय ही नहीं था तुरंत वो पूछ हवा में ऊंची उड़ गई और दोनों चूहे उसे लटक गए दोनों लाते मार रहे थे और जोर से चिल्ला रहे थे जबकि घंटी बज रही थी और पूछ इधर उधर हिल रही थी और चूहों के चारों ओर की दुनिया घूम रही थी बॉब जो बहुत साहसी बन रहा था उसे वो मरने का एक शानदार क्षण नजर आया लेकिन ओ केवल यही चाहता था कि काश वे जहाज पर ही रहे होते वे लटकते और झूलते रहे धीरे धीरे पूछ की गति धीमी हुई फिर विशाल बड़ी बिल्ली का चेहरा जो उन्होंने कभी देखा था उनकी ओर मुड़ा और उसने उनका अध्ययन किया और ओजी ने अपनी आंखें बंद कर ली वो नजारा बेहद डरावना था ये सब क्या है एक गहरी आवाज़ ने कहा। वो क्या है जो मेरी पूछ से जुड़ गया है और अधिक शक्ति के साथ कहा दोनों चूहे ने महसूस किया कि उस आवाज में बहुत क्रोध नहीं था ओ हम है चूहों ने जल्दी से कहा हम ओझी और बॉब है ओझी और बॉब ठीक है ओझी और बॉब जरा अपनी आंखें खोलो डर से धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और साहस दिखाते हुए उन्हें फिर से बंद नहीं किया तुम लोग वहां क्या कर रहे हो मान बिल्ली ने पूछा लटके रहोजी चिल्लाए आराम से बड़ी बिल्ली ने कहा उन्होंने अपने सिर हिलाए बड़ी सावधानी से बिल्ली ने अपनी पूछ को ऊपर की ओर घुमाया जिससे चूहे उसकी पीठ पर अपने कदम रख सकते थे चूहो सांस की, की गति किसी जहाज की गति की तरह तेज थी उन्होंने बड़ी बिल्ली के फर को पकड़कर खुद को स्थिर और संतुलित अपने पूरे सास को इकट्ठा करके बॉब ने कहा क्या मेरा मतलब है कि आप एक बिल्ली हैं उस बड़े प्राणी ने सिर हिलाया बॉब और वो जो उम्मीद कर रहे थे वो बात सच नहीं होगी कांप गए और लटक रहे लट और लटके रहे वो एक बिल्ली के बगल में बैठे थे और उससे बातें कर रहे थे और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था उन्हें लगा कि वो उनका अंत होगा देखो बिल्ली ने अब आगे बात बढ़े मैं वास्तव में एक बाघ हूँ जुलाई भी वही है वो ने हल्के से कहा एक बाघ बिल्ली वो जुलाई कौन है वो एक बिल्ली है जो हमारे घर में रहती है बाप ने कहा जुलाई एक बच्चा नहीं है वो जी ने कहा वो आठ साल की है और मेरे पंजे जितनी बड़ी है बाघ ने सोचा बड़ी उल्लेखनीय बात है तुम किस देश से हो वो जी और बाब को पता नहीं था कि वह किस देश से आए थे लेकिन वे जान वे यह जानते थे कि जहां से वे आए थे वहां बिल्लियां छोटी होती थी और घरों में रहती थी। तुम इतने बहुत देर हो चुकी थी और उसने यह कह कहकर अपनी बात समाप्त की क्या तुम हमें खाओगे तुम्हें खा जाऊंगा बाघ दहाड़ उठा क्यों मैं जल्दी एक चूहा खाऊंगा दोनों भाई एक दूसरे की बाहों में गिर गए और मरने को तैयार हो गए अब क्या बात है बाघ का? लेकिन हम तो चूहे हैं ओजी ने कहा फिर बाघ ने उनका और, और अधिक रुचि के साथ अध्ययन किया देखो क्या तुम जानते हो कि मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में कोई चूहा नहीं देखा है मैंने उनके बारे में सुना जरूर है वे हाथियों को डरा सकते हैं लेकिन मैंने कभी भी किसी चूहे को नहीं देखा है नहीं उन्होंने कहा दोनों चूहे उम्मीद कर रहे थे कि बाघ उन्हें नहीं खाएगा हाथी क्या होता है ओ ने बहुत सोचते हुए पूछा उसने सोचा कि हाथी बहुत छोटा होगा जो को देखा और कहा तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो देखो वो जी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन जंगल का सबसे बड़ा प्राणी हमसे भला कैसे डर सकता है हमें इस पर विश्वास नहीं होता है कहा उसने अपने कान ऊपर किए एक के लिए हवा की आवाज सुनी और फिर कहा तुम मेरी पीठ के ऊपर चढ़ो मैं खड़ा होने जा रहा हूं जब वो कहापकी तो ली और फिर देखा फिर वे बाघ की खाल में ऐसे हो गए जैसे वे घास में हो। एक सकरे रास्ते के साथ एक जबरदस्त लंबे कान वाला नली जैसी नाक वाला मोटे पैरों वाला एक प्राणी आया जो निश्चित रूप से किसी भी जीवित चीज से बड़ा था। उजी ने कहा। चाला किसी हाथी को आमंत्रित किया क्यों मैं अपने दोस्तों के लिए एक बात साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ हाथी शक के मारे आगे बढ़ा तुम्हारे मित्र कहां है यहाँ मेरी पीठ पर बाघ ने कहा देखो हाथी झुका झुका उसने बाग के फर में रेंगते हुए दो चूहों को देखा उन्हें देखकर महान सूंड वाला वो जामर कांपने लगा वो मुड़ा और फिर अपनी सूंड को बेतहासा लहराते हुए वहां से नीचे भाग गया मैंने तुमसे क्या कहा था बाग ने हाथी के दूर जाने के बाद कहा वो केवल चूहों से डरता है लेकिन वैसे वो बहादुर है और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है हम सभी एक दो चीजों से डरते हैं हम सभी डरते हैं लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ उसने विनम्रता से कहा लेकिन फिर मैं एक बॉब और ओजी ने जो कुछ अभी देखा था उससे वे उबर रहे थे एक इमारत जितना बड़ा जानवर उन्हें देखते ही भाग गया था अगर हम घर पर यह बात बताएंगे तो क्या लोग हम पर विश्वास करेंगे बॉब ने कहा क्या हम उन्हें यह बताने के लिए जिंदा रहेंगे ओजी ने कहा बाघ ने अपने नीचे कॉलर को निहारते हुए अपनी पूछ को शांत से लहराना शुरू किया और चूहे जोर जोर से चिल्लाने लगे बाघ जरा सावधानी बरतो ओह क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ क्षमा करे मैं तो सिर्फ इस अद्भुत भेंट की प्रशंसा कर रहा था क्या आपको नहीं लगता कि वो नीला रंग मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है इस भेंट के बदले में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ उसके बाद चूहों ने एक दूसरे को आशा से देखा क्या आप हमारे क्या आप हमें हमारे जहाज तक ले जा सकते हैं ओजी ने कहा ताकि हम घर जा सके बाघ ने सोचा मैं तुम्हें जहाज तक नहीं ले जा सकता बाघ ने कहा उससे एक बड़ा हंगामा खड़ा होगा लेकिन मैं तुम्हें उसके काफी करीब ले जा सकता हूँ और वहां से तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ क्या वो ठीक रहेगा यह चूहो की अपेक्षा से कहीं अपेक्षा से कहीं अधिक था और चूहो ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ सिर लाया सोचकर कि वे फिर अपना घर देख पाएंगे वे इतने अकेले थे कि उस समय वो पोर्टमैन के दर्शन का भी स्वागत करते एक कोमल लहरदार चाल के साथ बाघ सक्रे रस्ते से जंगल के किनारे दौड़ता रहा हर समय वो अपनी पूछ को ऊंचा रखता था जिससे वो नीचे कॉलर पर लगी घंटी को बजाता रहे हम पहुंच चुके हैं उसने लंबे समय के बाद कहा अब तुम बस अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करो और फिर सीधे सड़क पर जाओ और तुम उस छोटे से शहर में आ जाओगे जहां जहाज बंधा हुआ होगा मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम लोग सीधे घर जाओ रास्ते में कहीं रुकना नहीं हम सपने में भी रुकने की बात नहीं सोच सकते ओ ने कहा हम घर जाना चाहते हैं बॉब ने कहा उन्हें यह बताने के लिए कि हमने एक बाघ को कैसे घंटी बांधी बाघ ने सोचा फिर सिर हिलाया मुझे लगता है कि यह बड़ी नासमझी होगी लोग आपको सेखी बगाड़ने वाला समझेंगे यह कोई अच्छी बात नहीं होगी इसके अलावा कोई आप पर विश्वास भी नहीं करेगा कोई भी बाघ को घंटी नहीं बांध सकता है यह असंभव है फिर भी ओजी ने धीरे से कहा लेकिन हमने वो काम किया वो काम फिर भी असंभव है बाघ ने गर्व से कहा बाब और ओजी ने सोचा कि शायद उसका मतलब डिंगे मारने से था लेकिन वे चुप रहे कुछ देर में बड़ी काली सोने की बिल्ली मुड़ी और अपनी पूछ को ऊंचा उठाए हुए पेड़ों के झुरमुटों में गायब हो गई चूहे उसे तब तक देखते रहे जब तक वो गायब नहीं होगी फिर वे एक फूल वाले पेड़ के नीचे बैठ गए और अंधेरे और जहाज के आने का इंतजार करने लगे जो उन्हें घर ले जाएगा वापसी की यात्रा भी आ, आने वाली यात्रा की तरह ही थी सिवाय इसकी कि अब उनके पास ढूंढने के लिए कोई कॉलर नहीं था इसलिए उनके लिए रस्सी से नीचे खिसकना और शहर की ओर जाना आसान था जबकि गोदी की बिल्ली अपनी आंखें बंद करके अपने काम धोती रही जब वे घर पहुंचे तो काफी हंगामा हुआ रसोई के चूहे ने पोर्टमैन बिना अनुमति के चले जाने से उनसे बहुत नाराज था वो अभी कोटरी में एक बैठक कर रहा है रसोई वाले चूहे ने कहा और मुझे तुम दोनों को उसके पास ले ने उस... के लिए उसका कोई ने रखता है। वाले ने रसोई वाले चूहे ने कहा मेरे पीछे चलो गरीब बेचारो सब लोग चुप रहे पोर्टमैन चिल्लाया सब लोग चुप रहे पोर्टमैन चिल्ला है बॉब और ऊजी उसके सामने खड़े थे चुप रहो वो आगे झुका चका चौंड तेज अपने आक्रोश में उसने कहा अब तुम दोनों को अपनी सफाई में क्या कहना है बाब आतंक से प्रभावित होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पुराने दिनों में उनके साथ वैसा ही होता था लेकिन कई मिनट बीत गए पर वे बिल्कुल डरे नहीं यदि आप एक विश्व यात्री हैं जिन्होंने एक बाघ की पूछ में घंटी बांधी है और एक हाथी को डरा जंगल में भेज दिया है तो फिर आपके लिए एक चूहे से डरना मुश्किल है चाहे वो चूहा पोर्टमैन की तरफ खौफना क्यों न हो अच्छा अच्छा पोर्टमैन ने कहा बोलो तुम्हें क्या कहना है ने बॉब बॉब को देखा देखा। और फिर वापस पोर्टमैन की ओर हम अब अब तहखाने से निकलकर ऊपर जाना चाहते हैं, उन्होंने का। ने अपना लाया। हम दोनों अब कहा। बताओ हमें लगता है कि हमारे पास पेंट्री चूहे होने का पर्याप्त अनुभव है कहा टमैन ने मदद के लिए इधर उधर देखा और फिर ठाका मारकर बैठ गया उसने हुँ। हुँ। उसने कहा। अपना कान खुजलाया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है उसने आखिर में कहा तुम गलती से एक जहाज पर सवार हो गए अब तुम ऐसा अभिनय कर रहे हो जैसे तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया हो ओजी और बॉब सेखी मारने वालों के रूप में जाने जाने की इच्छा नहीं रखते थे और वे जानते थे कि कोई भी उनके कारनामों में एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करेगा इसलिए वे चुपचाप जमीन पर खड़े रहे उन्होंने अपने पीछे के चूहों को कुछ कुछाते हुए सुना और उन्होंने देखा कि पोर्टमैन की उग्र अभिव्यक्ति अब अभ हैरानी में बदल रही थी कुछ देर बाद पोर्टमैन खड़ा हुआ और उसने कहा चलो हम सबसे पूछते हैं क्या इन अहंकारी चूहों को पेंट्री में भेजकर उन उनकी उन्नति की जाए या नहीं हां हां चूहे चिल्लाए उन्हें खुशी हुई कि आखिरकार कोई तो उस अत्याचारी मुख्य चूहे को चुनौती देने के लिए उठ खड़ा हुआ था ठीक है पोर्टमैन ने बड़बड़ाते हुए कहा देखो तुम हमारा अपमान नहीं कर सकते फिर उसने एक पल के लिए तालियां बजाने की अनुमति दी फिर चुप्पी के लिए उसने अपना पंजा उठाया और अब हमारे एजेंडे में दूसरी बात है उस दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना असंभव है कोटरी में एक बड़ा आक्रोश फैला और हलचल मची और पोर्टमैन को अपना ध्यान वापस पाने के लिए दोबारा जोर से चीखना पड़ा यह सच है उसने कहा जब अंत में बैठक शांत हुई लिविंग रूम वाले चूहे और मैंने खुद बच्चों के पिता को एक कहानी पढ़ते हुए सुनाया जिसमें चूहों ने वही किया जो हमने करने की कोशिश वे एक कोटरी में मिले और उन्होंने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का फैसला किया ऐसा लगता है कि यह कोई मूल विचार बिल्कुल नहीं है इस बात में कई लोगों ने पहले सोचा है पोर्टमैन को किसी ने बीच में नहीं टोका इस कहानी के अनुसार पोर्टमैन ने आगे कहा चूहों की यह प्रथा रही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना चाहते थे और वे ऐसा करने में हमेशा विफल रहे यह भी परंपरा का हिस्सा है हम यहां परंपरा को चुनौती देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं अगर किताब कहती है कि किसी बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधी जा सकती तो हम उस बात को हमें उस बात को सच मानना चाहिए अब हम लोग इस विषय पर आगे और चर्चा नहीं करेंगे कुछ शोरगुल और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पोर्टमैन बैठ गया। बिल्कुल वही उजी और बॉब ने उस रात पेंट्री के कोने में लेटते हुए कहा हमने एक बहुत बड़ी बिल्ली की को घंटी बांधी पर लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे पर हम एक दूसरे पर तो विश्वास कर ही सकते हैं बॉब ने कहा एक लंबी चुप्पी के बाद उजी ने कहा मुझे खुशी है कि पोर्टमैन ये नहीं जानता कि वो एक हाथी को डरा सकता है अच्छा ही है बॉब ने नींद से कहा अब हमें पोर्टमैन को झेलना नहीं होगा फिर उन दोनों ने अपनी पूँछ एक दूसरे की पीठ पर टिकाई और सो गए